विनय प्रथम प्रकाश मंत्र मूल स्तुति ओम सत्रह वह मंत्र मूलस्तुति अदिर्दरदितिरक्षमता सुत्र विश्व देवा अदिति पंच जदितिजनित ऋग्ेदस व्याख्यान हे त्रैकाल बाधेश्वर अदितिर दऊ आप सदैव विनाश रहित तथा स्व प्रकाश स्वरूप हो अदितिर अंतरिक्षम अविकृत अर्थात विकार को न प्राप्त और सबके अधिष्ठाता हो अदितिर माता आप प्राप्त मोक्ष जीवों को अविनाश्वर विनाश रहित सुख देने और अत्यंत मान करने वाले हो स पिता सो अविनाशी स्वरूप हम सब लोगों के पिता अर्थात जनक और पालक हो और सब पुत्र हो, सो ईश्वर आप मुमुक्षु धर्मात्मा विद्वानों को नरकादि दुखों से पवित्र और त्राण अर्थात रक्षण करने वाले हो विश्व देवा अदिति सब दिव्य गुण विश्व का धारण रचन मारण पालन आदि कार्यों को करने वाले आप अविनाशी परमात्मा ही हैं, पंचजना अदिति ही, पंचप्राण जो जगत के जीवन हेतु वे भी आपके रचे और आपके नाम भी हैं, जातम ही, वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा प्रादुर्भूत हैं और सब कवि प्रादुर्भूत कवि अप्रादुर्भूत अविनाशी भूत भी हो जाते हैं आदितिर्जनित्व वे ही अविनाशी स्वरूप ईश्वर आप सब जगत के जनितम जन्म का हेतु है और कोई नहीं पदार्थ अदिति सदैव विनाश रहित दउव सदैव स्वप्रकाश स्वरूप अदिति अविकृत अव विकार को न प्राप्त अंतरिक्षम सबका अधिष्ठाता अदिति अविश्वर अर्थात विनाश रहित माता सुख देने और मान करने वाला सह सो पिता सबका पिता अर्थात जनक और पालक सह सो पुत्र नरकादि दुखों से पवित्र और त्राण अर्थात रक्षा करने वाला विश्व सब देवा दिव्य गुणों वाला विश्व का धारण रचन मारण, पालन आदि कार्य करने वाला अदिति अविनाशी पंच पांच प्राण जना जगत के जीवन हेतु अदिति ईश्वर के रचे और ईश्वर के नाम जातम प्रादूर्भूत अदिति चेतन ब्रह्म जनितम जन्म का हेतु हे े सपिता सिता सपुत्रस्ादितिर्शे दवा अदिति पंचेन्द्रियाणि जान्च तथा जातमात्र कार्य जनित जन्यतिरवे वेदित